मद्भागवत कथा दशम स्कंध और गोपों को दावा नल से बचाना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उस समय जब ग्वाल बाल खेल में लग गए तब उनकी बेरोक बेरो चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई उनकी बकरियां गायें और भैंसे एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई वे बेसुस होकर अंत में डकारती हुई मुंजाटवी सरकंडों के वन में घुस गई। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना है नहीं तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौं का पता न लगा सके गौवें ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी उनके न मिलने से वे अचेत से हो गए अब वे गांवों के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौवें मुंजाटवी में रास्ता भूलकर कर डकरा रही हैं उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी इससे वे व्याकुल हो रहे थे उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौवों को पुकारने लगे गौवें अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई वे भी उत्तर में हंकारने और रंभाने लगे परीक्षित इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावाग निक गई जो वनवासी जीवों का काल ही होती है साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी इससे सब ओर फैले हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी जब ग्वालों और गौवों ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार बलराम जी के शरणापन होकर जिस प्रकार भगवान के शरण में आते हैं वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन होकर उन्हें पुकारते हुए बोले महावीर श्री कृष्ण प्यारे श्री कृष्ण परम बलशाली बलराम हम तुम्हारे शरणागत हैं देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं तुम दोनों हमें इससे बचाओ श्री कृष्ण जिनके ही भाई बंधु और सब कुछ हो उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है श्री सुखदेव जी कहते हैं अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा डरो मत तुम अपनी आँखें बंद कर लो भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा बहुत अच्छा और अपनी आँखें मूँद ली तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग की को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आँखें खोल कर देखा तब अपने को भांडीर बट के पास पाया इस प्रकार अपने आप को और गौं को दावा से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौवे लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे इधर ब्रज में गोपियों को श्रीकृष्ण के बिना एक एक क्षण सौ सौ युग के समान हो रहा था जब भगवान श्रीकृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई